श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज श्री सिद्ध बड़े बाबाजी पंडित बाबाजी महाराज की जय श्री गौर हरि हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद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 श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय गोविंद जय जय धारमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलवृन्दावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास कमलगलतम वायम अमृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धा तत। यस्य तत् हृदय येरणया प्रवर्तिह तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपं श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैत सवदूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललता श्री, श्री, श्री विशाखातानर्पित चलीम चराणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोज्वल सांक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्विकदंब संदीपतः सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवीं सरस्वती व्या तथो जयमती रे श्रीराधा प्राणबंधो चरणकमलोशेषादम्याम सेवा बृच्चरितालौल्यभ्या सायां प्रथयत मधुना मानसी मैसे भावियां रागाध्वपाथजमन चल दम नैतिकं तस्मे नाराय नारायण बांछाकुभ्य कृपाभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नम बोल सुंदवन बिहारी एक सौ त्रेपनवा श्लोक पर मंगल श्री भावनासार संग्रह पूर्व प्रसंग में श्री ललताजी और विशाखाजी के संवाद का वर्णन कर रहे थे कि जिस समय श्री प्रिया आप शैया जी से उठकर के और अपने भवन की ओर चली कुंज का त्याग करके उस समय श्री ललता से कह रही हैं आकाश में लाल आकाश के अंबर का दर्शन करके कि अरी सखी इस सूर्य के सार्थ की केन्दा हरी इस सूर्य के सारथी अरुण को देख जिसके पैर नहीं हैं फिर भी इतना फुर्तीला है कि अभी ये कल सायकाल को अस्तु हुआ था परंतु तो अस्तु होने पर भी पश्चिम में यह डूबा था और आधे क्षण में ही ये सूर्य के रथ को भगा करके उदयाचल पर ले आया अस्ताचल से उदयाचल पर यह ले आया है आश्चर्य की बात है पैर नहीं है तब तो इतने इतने बड़े मार्ग को आधे क्षण में पार कर लिया यदि पैर होते तब तो मालूम होता है कि दुनिया में रात्रि नाम की कोई चीज ही नहीं रहती ये रात्रि ही नहीं होने देता ऐसे प्रयास कर रहे हैं उस समय अब श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मनोरमां विभात लक्ष्मी निपीय तस्या मुदोन तस्याचना विस्मृत प्राणेश्वरीं अवदन प्राणेश्वरी मनोरमां वीक्ष विभात लक्ष्मी श्री शांत ने विभात माने प्रातः काल की शोभा को पर मनोरम रूप में देखा विभात माने प्रभात काल लक्ष्मी माने शोभा प्रभात काल की शोभा को परम मनोरम देख करके निपीय तस्या बचना उन श्यामा के बचनों को श्याम ने ने मन उसका अच्छी तरह से स्वाद लेकर के आस्वादन किया उसका पान किया तो निपीय तस्या वचनम उनके वचनों को पान भी किया ये वचन कैसे हैं आसव के समान है अर्थात मदमत्त कर देने वाले हैं श्याम सुंदर के लिए मुदोन मना विस्मृत गोष्ठी आना श्री श्याम सुंदर प्रेम में अत्यंत अत्यंत उन्मन हो रहे हैं प्रेम में अत्यंत अत्यंत विफल हो रहे हैं और विस्मृत गोष्ठी आना श्याम सुंदर आप गोष्ठ में जाना भी भूल गए क्योंकि श्री प्रिया जी के साथ में बतरस करने में इतने डूब रहे हैं कि बतरस में सब रस भूल गए ये बतरस सब रसों में प्रधान होकर के बातचीत का जो स्वाद है वो सबसे प्रधान तो उसमें सब रसों को भूल गए हैं तो आज प्रिया के वचन रूपी आश्र का पान करके मुदा उन्मना विस्मृत अत्यंत अत्यंत मोद में युक्त होकर के विस्मृत गोष्ठ आना ये गोष्ठ के यान को भी भूल गए गोष्ठ को जाना भी भूल गए हैं और बतरस में अटके हुए हैं क्योंकि बतरस में ही सहज सुख प्रकट होता है श्री प्रियालाल का बिना किसी कारण का जो प्रीति है जिसमें कोई कारण नहीं है सहज प्रीति है वो सहज प्रीति प्रकट होती है प्राणेश्वरी ाम अवदन मुकुंद उस समय वे परम आनंद को देने वाले श्याम सुंदर मोद को प्रदान करने वाले इसलिए मुकुंद जो मुकुमाने आनंद उसको जो दान करे उसका नाम मुकुंद मुकुमाने आनंद मुकुमाने मोक्ष जो मोक्ष को प्रदान करे वो मुकुंद यहां पर अर्थ यह प्रसंगानुकूल नहीं है प्रसंगानुकूल अर्थ होगा मुकुमा ने आनंद को प्रदान करने वाले वे श्री मुकुंद प्राणेश्वरी श्री विश्वानंद ने श्यामा जू से आप बोले कि हे प्रिय देखो देखो इनम प्रभातोपगतम समीक्ष कांतेव कांतारम कांतांतर भुक्त कांतम पश्चिम दिक संग कषायता चीम ईर्षा अरुण जाता बोले हे श्री प्रिय देखो देखो इस समय पूर्व दिशा कैसी लाल पीली हो रही है लाल रंग की हो रही है क्यों हो रही है बोले अपने पति की चंचलता का दर्शन करके अपने प्रिय की चंचलता का दर्शन करके इस पूर्व दिशा को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ये लाल हो रही है ये पूर्व दिशा ये देख रही है कि सूर्य मेरी आ, इस पूर्व दिशा का मेरा प्यारा है ये सूर्य परंतु इनम इन मान सूर्य इन सूर्य को कहते हैं तो इनमने ये सूर्य प्रभापगतम समीक्षा हो महाशय जी प्रभात काल के समय न जाने रात भर कहा भटकते रहे अब ये महाशय जी यहां लौट करके आए हैं इसलिए प्रिया के हृदय में क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है पूर्व दिशा के हृदय में क्रोध होना स्वाभाविक है कि इन प्रभातोपगतम प्रभात काल के समय या इन माने सूर्य उपगतम अब लौट करके आया है आए हैं ऐसी स्थिति में कांता एवं कांतांतर भुक्त कांतम आज पूर्व दिशा किसी खंडिता नायिका की तरह से क्रोध से युक्त तो हो रही है कांता एवं कांता के समान खंडिता नायिका के समान यह पूर्व दिशा युक्त तो हो रही है क्योंकि उसका प्रिय जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी मिलन के लिए वह सूर्य रूपी प्रिय कांतांतर भुक्त कांतम किसी अन्य कांता के द्वारा उसका उपभोग किया गया है कांतांतर माने किसी दूसरी प्रिया के द्वारा किसी अन्य कांता माने पश्चिम दिशा रूपी कांता के द्वारा इस सूर्य का उपभोग किया गया देख करके पूर्व दिशा को क्रोध की प्राप्ति हो रही है तो कांतांतर माने किसी अन्य कांता के द्वारा भुक्त कांतम मेरे कांत का उपयोग किया गया है ये विचार करके खंडता नायिका की अवस्था को प्राप्त करके ये पूर्व दिशा आज क्रोध से युक्त हो रही है खंडिता नायिका उसे कहते हैं जो रात्रि भर प्री की मिलन के लिए श्रृंगार धारण करके रहे परंतु तो जब प्यारा नहीं आए उस समय व्याकुल होकर के अपने श्रृंगार को उतार करके बैठे और जिसका सारी अभिलाषाएं खंडित हो गई हैं ऐसी नायिका का नाम है खंडिता नायिका प्यारे की प्रतीक्षा में श्रृंगार धारण करना उस नायिका का नाम है बासक सज्जा और प्यारा नहीं आया तब अपने श्रृंगार का त्याग कर दे उसका नाम है खंडिता प्यारे से मिलने के लिए उत्कंठित होकर हो रहे उसका नाम है उत्का उत्कंठता उत्का या उत्कंठता जो विरह को धारण कर ले उसका नाम है विरहिणी इसके बाद में मिलन के चिन्ह जिसमें हो जाए देखें उस नायिका का नाम है लक्ष्यता वो लक्ष्यता नायिका है तो और खंडिता हो गई लक्ष्यता हो गई तो ये अष्ट जो नायिकाए हैं और माने का अलग वस्तु है वो मानमी अलग है तो यहां वो प्रिया जो है वो ये प्रिया पूर्व दिशा या एक खंडिता नायिका के समान है और खंडिता जैसे क्रोध क्रोध करती है ऐसे क्रोध करते हुए ये पूर्व दिशा आज प्यारे को आया हुआ देखकर के लाल हो गई है इसलिए लालमा इसके ऊपर फैल रही है कांते कांतांतर भुक्त कांतम कांता की तरह से माने खंडिता नायिका की तरह से प्रिया की तरह से ंता अंतर माने किसी अन्य नायिका के द्वारा भुक्त कांतम जिसका ऐसे अपने उस कांत सूर्य को सूर्य रूपी कांत को प्रभात काल के समय आया हुआ देखकर के देख दिक्संग पश्चान्य तांगम प्यारे का अंग अन्य दिशा के कारण कषायित हो रहा है अर्थात प्यारे के श्रीअंग में अन्य के चिन्हों को देख करके अन्य नायिका के मिलन के चिन्हों को देख करके अन्य दिक संघ अन्य दिशा उनके संग के कारण कषायित आंगम जिसके अंग कषायित हो रहे हैं ऐसी ये प्राची यम प्राची दिशा ईर्षा अरुण जाता ईर्षा में अरुणित हो गई है अब जब नायक मनाएगा तब इसमें स्वाधीन भटि जो गुण है वो प्रकट होंगे तो अष्ट नायिका जो है वो अष्ट नायिकाओं में सबसे पहले उत्का हुई उत्का के बाद में प्रोशित का हुई जिसका पति कहीं बाहर चला गया है वो पुरोषित का हुई पुरोषित का के साथ में फिर विरहणी हुई विरहणी के बाद में फिर चौथी एक नायिका हुई जो कि बासक सज्जा प्यारे लौट करके आ रहे हैं उस समय श्रृंगार धारण करके बैठी है वो बासक सज्जा हुई फिर बासक सज्जा में खंडिता हुई जो प्यारे की प्रतीक्षा देखते देखते थक जाए फिर प्यारे जब आए उस समय वह कहीं लक्षता हो करके भी विराजमान हो फिर तभी प्यारे को देख करके उनमें मान जो है वो मानवपन्न हो फिर प्यारा जब उसको मना ले तो स्वाधीन भर्त का होकर के फिर वो विराजमान हो ऐसे ये अष्ट नायिका है और इन अष्ट नायिकाओं के स्वरूप का वर्णन श्री गीत गोविंद में श्री कविराज ने बहुत मधुर प्रकार से गीत गोविंद में उनका वर्णन ये इन अष्ट नायिकाओं में श्री प्रिया जी में सारी नायिकाओं के गुण विद्यमान है उनकी अवस्था के अनुसार जो दशा है ये आठ अवस्था के अनुसार दशाए इन दशाओं का वर्णन किया गया वाई के अनुसार नायिका की तीन अवस्थाएं हैं मुग्धा मध्य प्रगलभा अवस्था के अनुसार दशा हैं। वाई के अनुसार और उनकी भाव की दशा भाव की जो अवस्थाएं हैं भाव दशाओं के अनुसार उनकी अष्ट नायिका इन अष्ट नायिकाओं का परम सुंदर स्वरूप और श्री गोविंद महाकाव्य में इनका बहुत अच्छी तरह से उस पूरे महाकाव्य में इनका इन अष्ट नायिकाओं के स्वरूप का कविराय कविगणों ने वर्णन किया और श्री जयदेव गोस्वामी ने उनका मधुर मथुर में उनका गायन किया तो यहाँ पर उसी खंडता नायिका के रूप में पूर्व दिशा को दिखा करके वो जैसे क्रुद्ध हो रही है लाल हो रही है उसका वर्णन किया गया तो प्राची यम ईर्षा अरुणता एवं जाता यह पूर्व दिशा ईर्षा में लाल रंग की सी हो गई है और इस प्रकार प्रकृति का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके विभिन्न भावों का आस्वादन स्वयं करते हैं और श्री प्रिया भी अपने विभिन्न भाव दशाओं के माध्यम से शाम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान होती है तत्त्वतः तो ये केवल काम का उद्दीपन मात्र नहीं है तत्त्वतः तो यहाँ पर सेवा की भावना ही श्री में सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान तो प्रकृति का जो वर्णन है अन्यत्र काव्य साहित्य में प्रकृति का वर्णन केवल उद्दीपन व्यवभाव के रूप में होता है परंतु श्री वृंदावन में प्रकृति का वर्णन यह सखी के रूप में होता है वृंदावन सखी है और सखी के रूप में श्री प्रिया के हृदय में भाव को जगाती हुई प्रियालाल दोनों के हृदय में भाव को जगाती हुई वो विराजमान तो ये एक आधारभूत अंतर है लौकिक काव्य में प्रकृति केवल भोग का एक साधन मात्र है परंतु तो यहां सेवा में वह उपयोगी हो करके विराजमान है और सेवा की वृद्धि करने में श्री प्रकृति विराजमान है तो ये मूलभूत अंतर है आधारभूत अंतर लौकिक काव्य से लौकिक काव्य में भी ये सब चीजें मिलती हैं और भक्त साहित्य में भी मिलती हैं परंतु तो भक्त साहित्य में प्रकृति केवल उद्दीपन मात्र नहीं है वह केवल भावनाओं को बढ़ाने का और भोग का साधन मात्र नहीं है बल्कि शिव वृंदावन की प्रकृति शिव वृंदावन रूपी सखी सखी हो करके प्रकृति वह श्री प्रिया उनके हृदय में भाव को जगाती हुई प्रिया लाल दोनों को रस का आस्वादन कराती है इसलिए वो सखी का स्वरूप है यह विशेष रूप से अंडरलाइन करने लायक बात है लौकिक काव्य की प्रकृति में और भक्ति साहित्य की प्रकृति में ये मूलभूत अंतर है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति सखी है और लौकिक की प्रकृति केवल भोग्य है ईर्षा अरुणते जाता उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां प्रयोग है कल्पना की गई है कि मानो ये पूर्व दिशा आज क्रोध से युक्त हो करके अपने क्रोध को प्रकट कर रही है आगे कह रहे हैं पश्योन मत्ते पश्योन्मत्तेजेशो्यखिल जन तमस्तोम हंता शांता का सपद निपथितुड़ि संवेशन संग प्रदित हास संजात लज्जा शंख के बक्ते प्रधक्ते कुमुदनी शंकु दल प्रभात काल के समय कुमुदनी बंद हो रही है और प्रभात काल के समय कमलनी खिल है। शाम रही है श्याम सुंदर उसी का वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रिय देखो देखो ये कुमुदनी <Sapartyadini> संकुचित हो रही है और ये कुमुदनी मानव कमलनी से कह रही है प्रातःकाल के समय कुमुदनी बंद हो रही है कमलनी खिल रही है खिलती हुई कमलनी से बंद होती हुई संकुचित होती हुई कुमुदनी खेल कह रही है कुमुद कुमुदनी खेलते हैं रात्रि में कमल कमलनी खिलते हैं दिन में तो उस समय वो कुमुदनी उसको देख करके कुमुदनी जो है वो ने कमलनी जो है वो कमलनी उस समय कुमुदनी से कह रही है कि पश्चोन्मत्ते द्विजेशा के अरि उन्मत्ते अरि कुमुदनी पश्य माने देख देख जेश ये चंद्रमा अखिल जन तमस्तोम हंता संपूर्ण जगत के अंधकार को हरण करने वाला है परंतु कांतो यंते समताप सपद निपथ तो बारुणी सन्निवेश तेरा यह कांत ये चंद्रमा चंद्रमा को कहा जाता है कुमुदनीकांत सूर्य को कहा जाता है कमलनीकांत कमलबंधु ये सूर्य हैं और कुमुदंधु ये चंद्रमा का नाम है तो कमलनी कुमुदनी से कह रही है कि अरे उन्मत्ते देख देख, देख ये चंद्रमा नाम तो है द्विजेश ब्राह्मणों में ईश्वर होकर के बड़ा होकर के विराजमान इसने सारा ब्राह्मणपना धो डाला ये वचन कही जा रहे हैं कि द्विजेश अखिल जन तमस्तोम या द्विज होने के कारण संपूर्ण जगत के अंधकार को हरण करने वाला है तमसतोम तमका स्तोम माने समूह अंधकार के समूह को ये नष्ट करने वाला है शांत शांत स्वभाव वाला भी है ंतो यम तेत तेरा यह कांत चंद्रमा हरी कुमुतनी तेरा प्यारा यह चमनता चंद्रमा समता सपद निम्ता बारुणी सन्निवेश मा ने पश्चिम दिशा के साथ में प्रीति की और पश्चिम दिशा के साथ में प्रीति करके यह निपतिता भ्रष्ट हो गया कोई कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो बड़े से बड़ा तपस्वी हो परंतु तो यदि उसने कहीं अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की तो उसका अधपतन हो जाएगा तो ये चंद्रमा वारुणी माने वरुण की दिशा पश्चिम दिशा में आसक्त हुआ इसलिए सपद निपतिता इसका तुरंत ही अध पतन हो गया है अब वारुणी शब्द का दो अर्थ है वारुणी माने वरुणी की दिशा पश्चिम दिशा और दूसरा वारुणी का अर्थ है मदरा तो यदि कोई मदरा पान करेगा तो अध पतन हो जाएगा शास्त्रों में यदि देखा जाए धर्मशास्त्र में तो धर्मशास्त्र की एक बड़ी अद्भुत बात है वहां मदरा की जितनी निंदा की गई है उतनी मांस भक्षण की निंदा नहीं की गई मदरा पांग ये तो बहुत ही निंदनीय अत्यंत निंदनीय माना गया उसको कहीं पाथकों के बीच में गिना तो मदुरा पान ज्यादा निंदनीय हो करके के विराजमान तो वारुणी सन्निवेश वारुणिमा माने मदुरा का पान करके अथवा वरुण की दिशा पश्चिम दिशा का सेवन करके ये ब्राह्मण होने पर भी और जगत के अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला शांत स्वभाव होने पर भी ये चंद्रमा अरिकुमुद्ध जो तेरा कांत है वह सपद निपति उसका अधपतन हो गया। यहां पर दो चीज का साधकों के लिए श्री ठाकुर के वचन उपदेश कर रहे हैं एक तो वारुणी पान इसके, इससे बचे नशेबाजी से बचे और दूसरी परस्त्री संग से बचे यह यहां पर दो चीज का यह उपदेश साधकों के लिए भी कहीं संकेत में दिया जा रहा है एथम स्वीएन संगत प्रमुदित जो है है उसको हुई उसकी करती कि तेरे पति की तो तो दशा हो रही है। उसका अधपतन हो रही उसका गया और इधर इथम मैं तो अपने प्यारे के साथ में परम परम भाग्यशाली हूं मेरे भाग्य का क्या ठिकाना मुझे तो मेरा प्यारा मिल गया है तो सुन मैने अपने प्रिय सूर्य के संग से प्रमुदित होकर के नलनी मन विवाह कमलनी हास संजात लज्जा हंस रही है और हंसते हुए आज ये तो हंस रही है और संजात लज्जा कुमुदनी जो है वो कुमुदनी उसको लज्जित करने का प्रयास कर रही है अथवा प्यारे के मिलन के कारण इसमें कुछ कुछ लज्जा उत्पन्न हो रही है और ये हंस रही है संघ के बक्रे प्रधत्ते उस समय मानो शंके पे धक्ते कुमुदनी अपने दलों के द्वारा अपने मुंह को ही ढांकती हुई विराजमान हो रही है मानो अपने अंचल से अपने मुख को कुमुद्धि ढाक रही है जब उसके पति की उसके प्री का या अधपतन अधपतन किया गया तो का दर्शन करके चंद्रमा का अधपतन दर्शन करके मानो कुमुद्निक भी लज्जित हो रही है कि हा मेरे प्री मेरे स्वामी उनका अधपतन हो गया है चंद्रमा का और वो मलन हो रहा है इसलिए आज संजात लज्जा जो कुमुदनी कमलनी है वो तो प्रमुदित हो रही है और संजात लज्जा कुमुदनी लज्जित हो रही है और बक्तम प्रभात काल के समय कुमुद् मुदती हुई चली जा रही है कुमुद् संकुचिर दलई स्वई अपने दलों के साथ में संकुचित होती हुई चली जा रही है ऐसे कुमुद्नि संकुचिर दलई स्वई संकुचित अपने दलों से संकुचित होती हुई विराजमान हो रही है मानो यहां कुमुदनी के माध्यम से श्री चंदावली जी के पक्ष का बोध किया जा रहा है और कमलनी के माध्यम से श्री राधा रानी के पक्ष का बोध किया जा रहा है तो चंदावली जी का पक्ष श्री प्रिया जी के साथ में श्याम सुंदर का संग देख करके और श्री ललता आदि सखी के द्वारा अपनी सखी की महिमा का गायन करने पर श्री चंदावली जी का पक्ष आज क्या? ये कहीं आज ये चंद्रमा वृष के जो चंद्रमा हैं वो वारुणी का संत संयोग करते हुए कहीं ये चंद्रमा देखो कैसे मलन हो रहे हैं ऐसा विचार करके वो लजा रही है और लजा करके वो कुमुदनी माने चंद, श्री चंदावली संकुचित होता हुआ चला जा रहा है चंदावली जी का पक्ष मानो अंचल से अपने मुख को ढाक रहा है और श्री चंदावली सखी पदमा से श्री ललता जी अपनी सखी की महिमा का गायन कर रही हैं कि अरे देख ये चंद्रमा का सेवन करके आज निपथता या फिर से कहीं क्रांतिहीन होकर पधार रहा है ऐसा कह करके अपनी सखी उन उनसे श्री चंदा चंदावली जी की सखी से श्री ललताजी ऐसे वचन कहकर के उनको आ, लज्जित कर रही हैं अपनी सखी के उत्कर्ष का वर्णन कर रही हैं और उस उत्कर्ष के कारण श्री श्री पद्मा और श्री चंदावली ये लज्जित होती हुई विराजमान हो रही हैं ये संकेतित अर्थ इसके द्वारा प्रकट हो रहा है और उसी का श्री श्याम सुंदर वर्णन कर रहे जे कुमुदनी और कमलनी इनके माध्यम से रूप का प्रयोग किया गया है रूप का वहां होती है जहां केवल उपमान का वर्णन किया जाए उपमेय का वर्णन किया जाए तो यहां चंद्रमा और कुमुदनी और कमलनी इन तीन का उल्लेख करते हुए चंद्रमा की मलिनता का दर्शन करते हुए कुमुदनी के संकोच का दर्शन करते हुए और कमलनी के विकास का दर्शन करते हुए केवल उपमान का वर्णन करते हुए यहां श्री राधा पक्ष की कुमुदनी श्री कमलनी श्री राधिका उनके पक्ष की तो महिमा और कुमुदनी श्री चंदावली जी उनके पक्ष की न्यूनता यहां अक्षोक्ति अलंकार के द्वारा प्रकट की गई है विराजमान इसको कहते हैं महिमा का, है का, है। का गायन कर रहे हैं सूर्यदासी कह रहे हैं कि आहा तो कमल खिल रहे हैं उनके ऊपर परम सुंदर केले के खंबे विराजमान हैं, उनके ऊपर सिंह है उनके ऊपर दो स्वर्ण कलश शोभा को प्राप्त हो रहे हैं उनके ऊपर अमृत का कुंड है उनके ऊपर एक तोता बैठा है उनके ऊपर दो नाशका बैठी हैं, ऐसी दो दो मछली क्रिया करती हुई विराजमान है ऐसी सुंदर शोभा है यहां पर दो कमल हैं, माने चरण चिन्ह चमर चरण के ऊपर दो केले के खंभे हैं श्री चरण और चंगा श्री राधान जंगा की कुमला की जाती है रम्हा, से, आ, केले से फिर उनके ऊपर एक सिंह बैठा है तो सिंह हो गई कमर पतली कटी शिवप्रिया जी के विराजमान है उनके ऊपर दो स्वर्ण कलश विराजमान है, श्रीवक्ष। है अधर। उसके उसके ऊपर ऊपर तोता बैठा है, वो फिर दो तो मछली क्रिया कर रही हैं, हो गए नित्य तो जहां पर केवल उपमान उपमान के द्वारा संपूर्ण श्रीअंका वर्णन किया जाए अथवा कोई तोता वह सुंदर बिंबा फलों को देख रहा है परंतु तो आशा लगाए बैठ रहा है कि कब मौका मिले और कब मैं इसको लू इसी तरह से नाशका रूपी तोता ओठ रूपी बिंबा फलों को देख करके ताक लगाए बैठा है कि कब मिले और इन फलों का मैं आस्वादन ले लू तो इस तरह जहां पर केवल उपमान का वर्णन किया जाए उसको कहते हैं रूपका शोक्ति तो यहाँ पर वही रूप का का प्रयोग करके कमलनी कुमुदनी और चंद्रमा इन तीन का प्रयोग करके यहां पर के द्वारा श्री प्रिया की महिमा का राधिका युद्ध की महिमा का वर्णन किया गया है श्यामचंदर आगे कह रहे हैं दिष्टा तम क्षय अमी विधनांग पुष्टा नक्तम निभा चकिता प्रभाते मित्र तदाश्रय तम साचरुहूतुहूं कुहु, सौ गिरायती कल्पना कर रहे हैं कि दृष्टि तम क्षम क्षम अमी विधुना अन्द कोयल का एक नाम है अन्य पुस्ता परभ पर तात्पर्य है जिसके बच्चों को कोई दूसरा पाल ये कहा जाता है कि कोयल के अंडे और कोए के अंडे एक से होते हैं अंडे अंडे तो एक से इसे दिखते हैं कोयल इतनी चतुर है कि वो अपने अंडों को कोय के घोंसले में रखाती है और कोवि ये समझ करके कि ये मेरे अंडे हैं उस कोयल के अंडों का खूब पालन करती है बड़े प्रेम के साथ में अपने पंखों से उनको गर्मी देते हुए सहती है जिस समय अंडों को खोड़ करके बालक उत्पन्न होते हैं उस समय भी कोयल और कौवे इन दोनों के बालक एक से लगते हैं और वो अपने बालकों का भी पोषण कर लेती है पंत जैसे ही वो कोयल के अंडे कोयल के बच्चे भी बड़े होते हैं वे फुर्र फुर करके उड़ जाते हैं और चले जाते हैं अपनी माँ के पास में कोयल के पास में और बेचारी वो कौबी वो देखती रह जाती है तो इस आधार पर अः कोयल का नाम रखा गया पर, पर माने दूसरों के द्वारा जिसका पालन किया जाए और कोयल को कहीं धोखेबाज का प्रतीक माना गया कि जो अपने पालन करने वाले के साथ में भी धोखा करे उसकी वो प्रतीक हो करके विराजमान है तो कोयल के दो नाम यू तो कोयल की बोली की तो बड़ी प्रशंसा की जाती है परंतु उसकी दो चीजों के कारण निंदा की जाती है एक तो उसकी माँ भी धोखेबाज है वो दूसरे के पास में अपने अंडे रख देती है और वे बच्चे भी धोखेबाज होते हैं माँ के गुणों के कारण जो अपने पालक माता पिता का तो पालन करते नहीं हैं, और उड़ करके उनके द्वारा पोषित होने पर जब समर्थ हो जाते हैं तो उड़ करके चले जाते हैं तो कोयल की इसी तरह से निंदा की जा रही है तो यहां पर श्री श्यामचंदर कह रहे हैं कि अन्य पुष्टा अन्य पुष्टा माने कोयल पर जो कोयल है अन्य के द्वारा जिसका पोषण किया गया वो कोया कोयल अभी तक बड़ी प्रसन्न थी दृष्टात्मक क्षय परंतु उसने जिस समय विधुना माने चंद्रमा के द्वारा तम का क्षय देखा तो तम का क्षय देख करके अंधकार का क्षय देख करके अब उसे ये लगा कि हाय अब ये कौ मुझे पहचान लेगा मेरी कौी मां जो मेरा पालन कर रही है वो मुझे पहचान लेगी ऐसी स्थिति में ये वो कोवी जो है ने वो जो कोयल है वो कोयल अब अपने आप को भयभीत अनुभव कर रही है कि कहीं मैं पहचानने में नहीं आ जाऊं अधेरे में अधेरा भी काला और कोई भी काले और कोयल भी काली सो विष्णुआत्मक क्षय अमी जब कोयल ने ये देखा अन्य पुष्टा माने कोयल ने ये देखा कि अंधकार क्षय हो रहा है नक्तम तमश रात्रि भी नष्ट हो रही है और अंधकार भी नष्ट हो रहा है उस समय नक्तम तमस्य तमश्चय निभा चकिता प्रभाते प्रभात काल को होते हुए देख करके वो कोयल बड़ी चकित हो रही है दोबारा सुन ले अन्य पुष्टा माने कोयल ने दृष्टवा तमक्षमय क्षम जब अंधकार का क्षय देखा विधुना माने चंद्रमा के द्वारा उसने जब अंधकार का क्षय होते हुए देखा उस समय अमी अंध ये जो अमी माने ये ये जो कोयल है ये नक्तम तमशय निभा ये चकित हो रही हैं क्यों चकित हो रही हैं कि अंधकार में और रात्रि में इनकी पहचान नहीं हो रही थी और इनके बच्चों का वो कौबी अच्छी तरह से पालन कर रही थी इसलिए वो निश्चिंत थी परंतु उसने जब देखा कि प्रभातकाल होने वाला है तो कहीं ये अः अः कौबी मादा कौआ यह कहीं मेरे बच्चों को पालन करना छोड़ नहीं दे इनको पहचान नहीं जाए इसलिए वो चकित हो रही है कि प्रकाश काय को हो गया तदाश्रय तया तमसा चरंती वो कोयल मित्र को बुलाने लगी तो जैसे आपत्ति आती हुई देख करके कोई व्यक्ति मित्र को बुलाता है मित्र शब्द के दो अर्थ है मित्र माने मित्र दोस्त और मित्र का दूसरा अर्थ है मित्र माने सूर्य तो ये कोयल सूर्य को बुला रही है सूर्य को क्यों बुला रही है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं एक रेखा में आ जाती हैं तो सूर्य के प्रताप के कारण सूर्य के द्वारा चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया जाता है सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी के कारण सूर्य का प्रकाश माने सूर्य होता है इसके बाद में चंद्रमा होता है एक तरफ पृथ्वी होती है तो ऐसा होने पर पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा नहीं दिखता है चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता है तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक बिंदु पर होते हैं एक रेखा के बिंदु पर होते हैं इस कारण अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है तो ये चंद्रमा कहीं मेरे बेटाओं को पहचानने में कोयल की सहायता न कर दे की सहायता न कर दे ये विचार करके वो कोयल मित्रम मित्र मित्र को कहू कुहू अरे अमावस्या आ जाओ अमावस्या आ जाओ अर्थात अरे सूर्य तू जल्दी चंद्रमा को आकर के चंद्रमा को ढाक ले जिससे हम जिससे अधेरा बना रहे तो अमावस्या की रात्रि में अंधेरा बना रहेगा अंधेरा बना रहेगा तो मेरे बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी तो जो कोयल कुछ कुहू कुहू कर रही है कि उसे कुहू की माने अमावस्या की रात्रि की आवश्यकता है तो संक्षेप में इसको इस तरह समझाया जा सकता है कि एक कोयल अपने अंडों को वह कोय के घोंसले में रखकर के निश्चिंत तो हो जाती है पान तो चंद्रमा ने प्रकाश करके अंधकार को दूर करना प्रारंभ किया ऐसी स्थिति में कोयल घबरा गई कि कहीं प्रकाश होने पर ये ऐसा न हो कि ये कोआ पहचान जाए कि ये अंडे मेरे नहीं हैं ये किसी और के अंडे हैं ऐसी स्थिति में मेरे अंडों को कहीं वो नष्ट नहीं कर दे ये मन में विचार करके जो कोयल है देहू कुहू कह करके मित्र माने सूर्य को बुलाने लगी कि अरे सूर्य यदि तू आ जाएगा तो चंद्रमा फिर सूर्य और फिर पृथ्वी तो पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में क्योंकि सूर्य आ जाएगा तो सूर्य के आ जाने पर चंद्रमा पूरी तरह से अधेरा दिखेगा चंद्रमा नहीं दिखेगा अमावसा के दिन ऐसा ही होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी इनके बीच में सूर्य आ जाता है ग्रहण में भी ऐसा होता है परंतु तो कभी चंद्रमा पृथ्वी इनके बीच में सूर्य आ जाता है तो सूर्य आ जाने पर फिर चंद्रमा की कला नष्ट हो जाती है चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है अमावस्या के दिन इसलिए वह कुहू कु सूर्य को बुला रही है कि जल्दी से अमावस्या आ जाए अमावस्या आ जाए अमावस्या आ जाएगी तो चंद्रमा नहीं दिखेगा चंद्रमा नहीं दिखेगा तो अधेरा बना रहेगा अधेरा बना रहेगा तो मेरे बच्चों की सुरक्षा बनी रहेगी इसलिए कहीं प्रकाश नहीं हट जाए ये परभत अपने बच्चों की रक्षा कर रही है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां प्रयोग है कुहू कुहू क्यों बोलती है इसमें एक कल्पना की गई है यह कुहूकुहू कह रही है कि दृष्टा संक्षेप में दृष्टात्मक क्षय विधुना पूर्णमा की रात्रि में अंधकार का क्षय देख तमस्य तमश्चय निभा जो कि स्वयं रात्रि और अंधकार के समान थी कोयल वह चकिता प्रभाते प्रभात काल होने पर चकित हो रही है और मित्रम सूर्य को बुला रही है तराश्रय तया जिससे मेरे बच्चों का पालन किया जा सके तमसा चरंती और अंधकार में ही मेरे बच्चे पुनः अमावस्या आ जाए पूरा घना अंधकार आ जाए ऐसे मित्र को बुलाने के लिए क्योंकि सूर्य के आ जाने पर अमावस्या तिथि आती है इसलिए अमावस्या को पुनः बुलाने के लिए मानो कुहू कुहू ऐसा कहते हुए कोयल अमावस्या को ही बुला रही है और अमावस्या में सूर्य का निमंत्रण करती हुई विराजमान हो रही है तो कुहूति कुर के कुहू माने अमावस्या की रात्रि को स्वगिरा अभयती अपनी वाणी से बुला रही है उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया वसंत कांत संसर्ग जाता नंदा जाता नाट भी कपूती घूतकृत शीत करो तीव सोन अथवा यहां पर अति अटवी माने ये जो श्री वृंदावन है वृंदावन कैसे हैं वसंत कांत संसर। वसंत रूपी अपने कांत का संसर्ग प्राप्त करके आनंद भर में डूबी हुई कपोती घूतकृति मिशा कपोती की गुटुरगु गुटरगु इसके बहाने से मानो मानवी प्रिया बसंत रूपी कांत से मिलन के काल में जैसे शीतकार करती हुई आनंद में शीतकार करती हुई विराजमान है तो आठवीं हो गई प्रिया बसंत हो गया प्रिय इनके मिलन के काल में आनंद की अक्षयता में जैसे प्रिया उनके मुख से अपने आप सीतकार प्रकट होते हैं इसी प्रकार श्री वृंदावन में कपोती की गुटुर्गु गुटुर्गु ये जो बोली है उस घूतकृति के बहाने मानो या वृंदावन रूपी प्रिया आनंद में सीतकार करती हुई अहो अहो कह करती हुई यह बिराजमान हो रही है अपरूप से आनंदित हो रही है शीत करोती यहां पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार का यह प्रयोग हुआ दोबारा सुनने बसंत रूपी कांत माने प्यारे के साथ में मिलन के अवसर पर संसार माने मिलन के अवसर पर जात आनंद भरत कपूत जो प्रिया है उनमें जो आनंद की अतिशयता उत्पन्न हुई है आनंद की अतिशयता में ही यह मधुर अहो अहो ये शीतकार की जो ध्वनि है वो शीतकार की ध्वनि को श्री वृंदावन रूपी अटवी यह कर रही है कैसे कर रही है कपोती घूतकृति विशाल कबूतरी के घूतकार के बहाने कपोती के मधुर बचन के बहाने यह शीतकार करती हुई विराजमान हो रही है तो अपूर्व जो है, वो भूतकृति से वह कहीं प्रकट हो रही है सिमिलेंसी वह अपूर्व से प्रकट हो रही है। पश्चानुशरत चंचल भ्रंग कैरवणी कुल केल पिशंग नलनी कोशे निष्कृत संगा भृंगी शशमुत्र श्यामचुद्र के वचन है कलात्मक है, है। शाम से कह रहे हैं वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो अन्य तो, की अपेक्षा तो श्यामचंद्र की वाणी तो वे तो वागीश हैं तो वागीश की वाणी तो वाणी तो उनका सेवा करने के लिए स्वाभाविक रूप में ही अनुसरण करेगी और श्यामचुंदर के अनंत गुणों में भक्त साम्र सिंधु में एक गुण का वर्णन किया गया वो है बाबदूपता बाबदूपता माने बोलने में बड़े चतुर हैं महाशय जी ऐसे हैं कि लगातार बोले जाएंगे पर तो पकड़ने में नहीं आएंगे गोपियों के साथ में तो खूब हंसी करते हैं दस दस वचन कहते हैं गोपी विचार करती हैं चलो अभी चुप रहो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं फिर भी समझ में नहीं आया बोलो अभी चुप रहो आगे देखते हैं दस बार प्रतीक्षा दिखी श्याम सुंदर के रास में दस वचन है तो दस वचन में भी पकड़ने में नहीं आई ये श्याम सुंदर की और उस समय व्याकुल हो जाती हैं और उनके हृदय का जो भाव है वो प्रकट हो जाता है तो श्याम सुंदर का एक गुण है दुखता भक्त में उसका वर्णन किया गया माने बोलने में खूब कुशल धराधड़ बोले जाएंगे और फिर भी पकड़ने में नहीं आएंगे ये चतुराई इतने राजनीतिज्ञ है कि खूब बोलेंगे कब पलटी मार जाए पता नहीं लगे कब अपने वचन को पलट जाए ये पता नहीं लगे ये बाबूता उनमें विराजमान माने, तो श्याम सुंदर की तो यहां। प्रकट हुई रही कह रहे बाबू बाशल चंचल भृंग कैरवणी कुल केल पिशंग नलनी कोशे निष्कृत संगा भ्रंगी शशिमुख कृत नंगाम अब रात्रि के समय जो भोरा था वो कमलकोश में बंद था प्रभात काल होने पर कमलकोश खिला तो कमलकोश खिलते ही भोरा कमलनी का त्याग करके उड़ा और इतने में ही उसने कुमुदनी को देखा तो कमलनी तो बंद थी रात्रि में कुमुदनी खिल रही थी तो अब कुमुदनी में जाकर के जब कोई भौरा बंद था या नहीं था जो भौरा था वह रात्रि भर इस प्रकार कुमुदनी के साथ में क्रीड़ा करने लगा कुमुदनी रात को खिलती है तो भोरा कुमुदनी के साथ में क्रीड़ा करने लगा कुमुदनी के साथ में जब क्रीड़ा की तो कुमुदनी के पराग वो लग गए हैं भोरे के मुख में जब तो आज वो भोरा कभी कुमुदनी पर कुमुदनी का त्याग करके आप कमलनी के ऊपर बैठा है तो पश्यनु सरती चंचल भृंग ये भोरा बड़ा चंचल है जहा आज भृंगिम अनुसरती नीचे की पंक्ति में है के भृंगीम नाते नंगीम भृंगी का अपनी भौरी का अनुसरण कर रहा है कैरवणी कुल केल पिषंगा रात्रि भर इसने खिलने वाली कुमुदनियों के साथ में कैरवणी माने कुमुदनी श्रेय कैरव चंद्र का वितरण महाप्रभु ने वर्णन किया कैरवणी माने कुमुदनी तो कुमुद्ध की साथ में केली करते हुए जो भोरा पीला हो गया था कुमुदनी के पराग कण जिसके लग गए थे ऐसा ये भोरा अब नलनी कोशे निष्कृत संगम और जो भ्रमरी बिचारी कमलनी के कोश में ही बंद हो गई और कमल की भी प्रतीक्षा कर रही थी तो मानो कमलनी रूपी शैया के ऊपर वासक सज्जा होकर के और खंडिता होकर के जो भ्रमरी अपने पति का भौंरे का की प्रतीक्षा कर रही थी आज ये भौरा उस भ्रमरी के पास में पुनः आ रहा है तो बिंब यह है कि रात्रि को एक भोरा कुमुदनी के मधु का पान कर रहा था रात्रि में कुमुदनी खिलती है तो भौरा तो व्यस्त रहा कुमुदनी के मधुपा बिचारी कमलनी वो पहले खिली हुई थी काल में भ्रमरी रूपी नायिका ने कमलनी रूपी शैया कुंज को बना करके प्यारे की प्रतीक्षा देखी परंतु उसी समय कमलनी बंद हो गई वो कमलनी बंद रही। कमलनी में वो भ्रमरी बंद रही प्रातः काल जैसे ही भोरा वह कमलनी को खुला हुआ देखता है और उसमें भ्रमरी को अपनी प्रतीक्षा करते हुए देखता है तो वह कुमुदनी का त्याग करके वह कमलनी के पास में पुनः आ जाता है और कमलनी में इससे अपनी प्रिया भ्रमरी उसके साथ में मिलन प्राप्त करना चाहता है परंतु भ्रमरी इस समय नाराज हो रही है कि तुम के पास में क्यों गए इसलिए जो भ्रमरी है वह तो नाराज होगी होगी वह भोरे की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रही है और माननीय रूप धारण करके वह भोरे से दूर हट रही है भोरे का तरसकार करती हुई विराजमान हो रही है इसी बिंब को यहां वर्णन कर रहे हैं श्याम सुंदर कह रहे हैं पश्य पश्चिमी चंचल भृंग हे प्रिय हे श्री राधिके देखो देखो ये चंचल भौरा पश्य अनुसरती अपनी प्रिया भ्रमरी का अनुसरण कर रहा है अभी तक इस भोरे ने कैरवणी कुल केल पिषंगा कैरवणी माने कुमदनियों के साथ में इसने विलास किया था इसलिए कुमदनी के पराग के कण इनके शरीर में लगे हुए हैं तो कैरवणी कुल माने कुमदनियों के साथ में केली करने पर पिषंग माने ये पीले रंग का हो रहा है उसके पीले रंग को धारण किए हुए हैं अब नलनी कोषे निश संगम जो भ्रमरी प्यारे की प्रतीक्षा देखते हुए नलनी कमलनी के कोश में प्री की प्रतीक्षा कर रही थी उसके पास में जब ये भौरा वापस लौट करके आया प्रातःकाल के समय कमलनी भी भी कमलनी भी खिल गई है उसके पास में जब ये भौरा लौट करके आया प्रातः काल के समय उस समय भृंगी कृत नति भंगाम भोरे ने भृंगी को बहुत प्रणाम किया परंतु वो भ्रमरी भृंगी उस भोरे को जो अपराधी है उसके अपराध को पहचान करके उसकी नति माने प्रार्थना को भी अस्वीकृत कर रही है और उससे वह उसे डांट रही है यहां पर श्री श्याम सुंदर जैसे अपनी ही लीला का वर्णन कर रहे हैं कि मैं कभी चंद्रावली जी के पास में जाऊं तो और चंद्रावली जी से मिलकर के प्रभात काल के समय जब लौटू उस समय आप खंडिता स्वरूप में हिष् राधिक विराजमान हो मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं परंतु तो आप कहती हो या माधव या ही केशव मापुर कैतव तो जैसे तुम निशेद करती हो ऐसे भ्रमरी भी निषेध कर रही है अपने भाव को ही सर्वत्र व्याप्त देख रही यहां पर भी अलंकार के के माध्यम से के द्वारा अपनी लीला का प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है और ये प्रकृति सखी के रूप में प्रिया जी के हृदय में लाल जी के हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर रही है कांत मयांतमाशा कांत मायांतम आशंक्य अरुणांशु अरुणम केकी कोक नदम चंचुआ चुंबती आनंद विवला अब केकी का वर्णन करे हैं केकी और मैने कोकी और कोक कोक कहते हैं चकवा और चकवी को चकवा चकवी का ही नाम है कोक कोकी कोकोकी के विषय में प्रसिद्धी है कि कोकोकी रात्रि में दूर हो जाते हैं और दिन में मिलते हैं तो आज चकवी ने देखा कि कांतम आयांतम आशंक्यो के कांत आ रहे हैं माने चकवा चकवी के पास में प्रातः काल होते ही मिलने लगा नदी के एक ओर हो रात्रि में चला जाता है चकवा एक ओर चली जाती है चकवी पंच प्रभात काल होने पर चकवा वह नदी पार करके पुनः अपनी चकवी के पास में आ जाता है तो चकवी ने देखा कांतम आयानतम कि मेरा चकवा मेरे पास में आ रहा है कांतम आयानतम आशंक्यो उसकी आशंका करके अरुणाम दुगना अरुणम कमल भी इस समय अधिक लाल हो रहे हैं अरुणांशु माने लाल रंग के सूर्य के कारण अरुणा दुगना अरुणम कमल दुगने लाल दिख रहे हैं लाल रोशनी पड़ने पर कमल दू दु, दुग्ने लाल दिख रहे हैं इसका मतलब है कि प्रभात काल होने वाला है और चकवा भी चकवी के पास में आ रहा है तो कमल को अधिक लाल देख करके और अपने चकवा को अपने प्रिय को अपने पास में आया हुआ देख करके कोकी कोक नदम चनवा वो कोकी परम स्नेह के कारण वो चकवी परम स्नेह के कारण उसकोक रूपी उस दूत को आशीर्वाद दे रही है कोकनद माने कमल कोकनद माने कमल कोकी माने चकवी कोक माने चखवा तो कोकनदम नदम चंचवा मानो उस छोटे से बालक कमल को जिसने प्यारे के आने की सूचना दी है उस छोटे से बालक को जो सूचना देने वाला बालक है उसको चंचवा चुमबती आनंद विफला आनंद में विफल होकर के चकवा चकवी बिछुड़ गए उस समय जैसे कहीं प्रेमी प्रेम का बिछुड़ गए हैं और कोई छोटा बालक आकर के नायिका को यह सूचना दे कि चाचा जी आ रहे हैं तो जैसे वो आनंदित हो जाती है ऐसे ही आज कमल रूपी किसी बालक के द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि प्रभातकाल हो गया है और मैंने कोक को आते हुए कोकी के पास में देखा तो जैसे आनंदित होकर के वो नायिका उस छोटे से सूचना देने वाले बालक का अभिनंदन करती है उसका चुम्बन करती है इसी प्रकार यह कोकी चकवी उस कमल का चुम्बन कर रही है और कमल को देख करके अपरूप से आनंदित हो रही है कि मेरा प्रिय यहां आ रहा है यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है उत्प्रेक्षा और रूपक इन दोनों का प्रयोग है दोबारा सुन ले माने चकवा रूपी कांत को आयांतम आते हुए आशम के माने शंका करके किसी कमल ने सूचना दी कि प्रभात काल हो गया है तो अरुणाम अरुणाशु लाल अंशु वाला माने सूर्य उनके कारण दुगुना अरुणम जो कमल दुगना लाल हो गया है ऐसे कोकनदम उस कमल को वह कोकी वह चकवी अत्यंत आनंद से युक्त होकर के चूम रही है जैसे आने वाले सूचना देने वाले प्री के आगमन की सूचना देने वाले किसी बालक का कोई प्रेम का स्वागत करती है अभिनंदन करती है ऐसे ही यह कमल नहीं यह चकवी कमल का स्वागत करते हुए विराजमान हो रही है कलस्वनाक्ष कल हे कल कंठी ये अस्मदुपक्षण के लिए विशेषण है के हे हे कोमल कलस्वन नाम करके हंस कलस्वनाक्ष हंस एक हंस है उसका नाम है कलस्वन शिवृंदावन का मधुर स्वर करने वाला है उसका य, यथार्थ नाम है जैसा नाम है वैसा गुण है यथानाम गुण है उसमें कि एक कलस्वन नाम करके जो हंस है वह हंस कल कलकंठी हंस समीक्षण ये हंस देखो देखो हम दोनों को कैसे देख रहा है प्रिया जी से लाल जी कह रहे हैं कि ये हंस हम दोनों को कलस्वन कैसे देख रहा है सस्मत फुल पक्ष हमारा दर्शन करके ये मुस्करा रहा है और फुल पक्ष इसके पंख फूल गए अपी अपी एश विसुज हंसीम और ये हंसी से मिलन करना चाह रहा था परंतु हंसी का त्याग करके तटन तटन पुरत समेती हंसी का भी त्याग करके यह तटनी के, के पुल की श्री यमुना के पुल की ओर आ रहा है तो हुआ यह कि श्री प्रियालाल लाल जिस समय यमुना जी के किनारे जा रहे हैं इतने में ही कोई हंस हंसी से मिलने के लिए उत्सुक हो करके हंसी के पास में जा रहा था परंतु प्रियालाल की शोभा का दर्शन करके श्री आकर्षित हो करके जहां हंसी का भी त्याग करके श्री प्रियालाल की ओर उन्मुख हो करके वैसे ही आ जाता है जैसे कि संतगण अपने घर के और और दैहिक सभी वस्तुओं का आसक्ति का त्याग करके श्री प्रिया लाल की सेवा के लिए ही उपस्थित हो जाते हैं ग्रह का त्याग करके आ जाते हैं ऐसे ही यह कलहंस नाम करके विरक्त हंस जो निरक्षी का विवेक करने वाला है ऐसे ही संतगण भी सत असत का विवेक करने वाले हैं इसलिए हंस ये संतों का प्रतीक है हंस जैसे दूध और पानी में वो अलग अलग कर देता है ऐसे ये संतगण भी क्या चीज बंधन को देने वाली है क्या चीज मोक्ष को देने वाली है इसका विवेक रखते हैं इसलिए वास्तव में ये परमहंस है ये जो महापुरुष हैं, संतगण हैं, ये परमहंस हैं। ये सांसारिक आसक्ति का त्याग करके जैसे उस हंस ने हंसी का त्याग कर दिया और श्री प्रियालाल के चरणों को ग्रहण किया इसी प्रकार ये संत गण भी सब कुछ त्याग करके श्री प्रिया के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं इसी बिंब को यहां पर वर्णन किया गया है कि कलस्वनाक्ष हंसा कलस्वन नाम करके ये जो हंस है कलकंठी हे कलकंठी कोयल के समान मधुर बोलने वाली हे श्री राधिके हे सुंदरी राधिक ये कलस्वन हंस हम दोनों का दर्शन करके समीक्ष नक्ष अत्यंत आनंदित है पंख फूल ले हैं यद्यप यह विषयों में विषय इसको आकर्षित कर रहे थे इसके पास में सारी सुविधाएं थी पांतो राज्य लक्ष्मी उनका भी त्याग करके जैसे संतगण शिव वृन्दावन में चले आते हैं गोविंद चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं इसी प्रकार यहां हंसी का भी त्याग करके तटम तटन्या श्री यमुना के तट पर पुरत समिति हमारे पास में चली आ रहे हैं स्वसहचर विशिष्टम साम्य भुक्तम मृालम मद कल कलकंठी कल भृति पस्य चंचवा रमण मन समेती पिताक्षी सरसिज मुखी नामना तुंडकेरी मराली ये हंस का वर्णन था अब श्री श्याम सुंदर नाम करके मराली माने हरिणी उसका वर्णन कर रहे हैं कि हरिणी की भी दशा कम नहीं है यह हरिणी भी हंसी है सतसद का विवेक करने वाली है यह भी परंपर बंदनीय है यह आंशिक ये, ये स्वसहचर विशिष्टम अपने सहचर्य के द्वारा छोड़े गए साम भुक्तम आधे खाए गए मृणालम मृाल को ही अपने मुंह में दबाए हुए हैं। एक प्रसंग के अनुसार बात कहते हैं हंसों के विषय में एक प्रसिद्धि है कि वे नीर क्षीर का विवेक करते हैं तत्वतः तो इसका व्यावहारिक जो पक्ष है वो ये है कि कमल की जो नाल होती है उसमें से भी एक सफेद रंग का कहीं रस निकलता है उसको भी दूधी कहते हैं कमल की नाल को तोड़ो तो उसमें से भी दूधी निकलता है अब हंस हंसी की एक विशेषता है कि रहते हुए जल के भीतर हैं। कमल नाल भी रहती है जल के भीतर परंतु तो वे कमल नाल को बीच से काट करके उसके दूध को बड़े चाप से पीते इसी आधार पर हंस के विषय में यह एक प्रसिद्धि हो गई ये है एक प्राकृतिक क्रिया नेचुरल उनका एटीट्यूड है एक प्राकृतिक क्रिया है कि वे कमल की नाल के से निकलने वाले जो दूध है उस दूध को हंस बड़े चाव से पीता है चाव से उस रस का पान करता है और इसी आधार पर हंस के विषय में प्रसिद्धि है कि वो नील क्षीर का विमे कर देता है मानिए सरोवर में जो पानी भरा हुआ है उसको नहीं पिएगा और वह कमल में से निकलने वाले दूध को पी लेगा ये हुई एक बात अब किसी हंसी को हंस ने कमल नाल काट करके कमल का कोई टुकड़ा नाल का दिया और वो हंसी उस सामे भुक्त आधा उसने पी लिया था आधा हंसी को दिया परंतु वो हंसी उस शाम भुक्त नाल को भी मुंह में लिए हुए है पी नहीं रही उसके दूध को नहीं सामी कहते हैं आधा भुक्त तो स्वचर विशिष्टम अपने प्यारे के द्वारा छोड़े गए भुक्तम माने आधा कमल का दूध पी लिया है हंस ने और आधा उसमें छोड़ दिया है ऐसे मृणालम उस कमल नाल को या कलकंठी माने तुंडी केरी नाम की कल सुंदर नाल को पकड़े हुए अपनी से पकड़े हुए है। और हैमणम माने हंस के साथ में देखो हमारे पास में आ रही है रमणम अनुसमित समिति रमणम अनु रमण के साथ साथ या हमारे पास में आ रही है तन मुखाबजार पिताक्षी हे प्रिय इस हरिणी ने आपके मुख्य ओर ही अपने नैनों को लगा रखा है मुखी हे कमल मुखी नाम नामनाथ तुंकेरी मराली ये तुंटकेरी इसका जो नाम है वही इसका गुण है तुंड माने चोंच में केरी माने जिसने कमलनाथ को दबा रखा है इससे इसका नाम भी हुआ। तो ये केरी मराली इधर चली आ रही है ये आपके देख करके आपके पास में ही चली आ रही है ऐसे श्री श्याम सुन ने उस समय वर्णन किया कोयल का अन्य का फिर श्याम ने वर्णन किया वृंदावन का फिर श्याम ने वर्णन किया भृंग और भृंगी का फिर श्याम ने वर्णन किया कोक और कोकी, कोक और कमल का फिर कोकी कोक कमल का वर्णन करने के बाद में फिर हंस का वर्णन किया और फिर हंस के वर्णन के, के बाद में अब तुंडी के नामक हंसी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और इन सब का वर्णन करते हुए सबके सब तुम्हारी सखी हो करके आज तुम्हारे प्रति आकर्षित हैं ऐसा कहकर के वृंदावन की शोभा उस शोभा का संपूर्ण विनियोग वह कहा है वृंदावन की शोभा का विनियोग है श्री प्रिया जी की रूप माधुरी के वर्णन श्याम सुंदर के द्वारा जितनी भी वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया वह कहीं प्रिया जी की प्रेम माधुरी रूप माधुरी इनके वर्णन में ही उसका संपूर्ण संपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं तो निष्कर्ष था श्यामचंदर ने पहले प्रिया जी के इन बचनों को सुनकर के अरुण लंगड़ा है फिर भी इतनी जल्दी रथ को लेकर के चला आया इस बात को सुनकर के श्री श्यामचंद्रन ने पहले पूर्व दिशा का वर्णन किया और पूर्व दिशा का वर्णन करके मानो सूर्य उनके ऊपर ये पूरी दशा लाल हो रही है फिर कह रहे हैं कि ये चंद्रमा उसकी मलिनता का वर्णन किया कि क्योंकि चंद्रमा ने अन्य नायिका का संघ किया इसलिए यह मिलन के काल काल के कारण मिलन के कारण यह मलिन हो रहा है और इसका अधपतन हो रहा है और प्रिया इसके ऊपर हंस रही है फिर कोयल का वर्णन किया अन्न पुष्टा का एक श्लोक में फिर एक श्लोक में श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन किया कि आज कपोती के बहाने से भूतकार करती हुई शीतकार कर रही है फिर कोक कोकी का वर्णन किया कि चकवा चकवी यह चकवा को आते हुए देखकर के चकवी कमल का कमल को उस बालक को आशीर्वाद देती हुई उसको लाल लगाती हुई उसका अभिनंदन कर रही है और फिर हंस का वर्णन किया कि ये हंस हंसी का त्याग करके आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहा है और फिर हंसी का वर्णन किया कि ये तुंड भी अपने भोजन का भी त्याग करके आपके पास में आ रही है इस प्रकार श्री वृंदावन की प्रत्येक वस्तु यह श्री प्रियालाल के चरणारूंद की सेवा ही एकमात्र कर रही है ऐसा निरूपण किया गया अब आगे इसके बाद में वायु का वर्णन कर रही हैं कि वृंदावन की वायु कैसी है बोले इस समय कैसी सुंदर शीतल वायु चल रही है और ये शीतल वायु हमारी सेवा करने के लिए प्रातः काल में चली आ रही है ऐसे श्री श्याम सुंदर तो उस समय वृंदावन की शोभा का वर्णन करने में लगे परंतु श्री बृंदा जी घबरा रही हैं और बृंदा जी घबरा करके उस समय उन्होंने एक बदरिया को शिक्षा प्रदान की कि ये दोनों तो रस में बाबरे हो रहे हैं इनको तो होश है नहीं और जल्दी पहुंचना है अब गोष्ठ में इसलिए अरे आ, तू सेवा कर कुछ बोलेगी, तो उस समय जल्दी से एक दूसरे को अंतर ये छोड़ नहीं सकते हैं, एक दूसरे का संग तो संग छोड़ करके अब अपने अपने भवन में आकर के शयन करेंगे बोलो लाली लाल की जय कल परसों और परसो तीन दिन माने बाईस तेईस चौबीस तीन दिन थोड़ी सी व्यस्तता है इसलिए सेवा में बाधा पड़ रही है तीन दिन के बाद में फिर यहाँ मिलेंगे कही यद्यप मैं वृंदावन में ही हूँ थोड़ी सी व्यस्तता है इसलिए सेवा में नहीं आ सकता तीन दिन का विश्राम यहाँ क्रम तो जैसे भी है वो श्री मनन बाबा वे क्रम को चालू रखेंगे हरिलाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री आ